ईश्वरी महती कृपा चे आन्ड प्रगतिशील प्रदत् सार अनेक उत्तम कार्यो कुमा कल के प्रकरण में एक विषय उपस्थित था कि प्रत्येक व्यक्ति आनंद के लिए प्रयास करता है और दुख की निवृत्ति के लिए प्रयास करता है उस प्रकरण में अनेक बातों का कि सुख नाम की कु वस्तु गुण दुःख नाम की कु वस्तु अथवा यदि ये दो गुण में होते तो इस संसार की रचना व्यस्त हो जाती यदि ये दोनों गुण न होते तो आपका यहां आना और हमारा प्रशिक्षण देना व्यस्त हो जाता इसके पश्चात एक प्रकरण उपस्थित था ये सुख और दुख किसके गुणे आपको समझ आए थोड़ी एक व्यक्ति बोलने का प्रयास करें जो दूसरा व्यक्ति बोले तो चुप बोले जाए ये सुख किसका उन्हें प्रकृति का भी और ईश्वर ठीक है याद सब अब एक बात का समाधान किया था कि वो जो प्रकृति का जो सुख वह किन दोषों से युक्त है क्या दोष है संक्षेप से ये भी हम उत्तर देना चाहें जो ऐसे याद रखिए उन प्रकृति के सुखों में क्षेत्रता है और दुख दुख दुखों का संविशय संक्षेप से याद करना हो तो, तो इस शब्दों के साथ चलेगा प्रकृति वाले सुखों में लौकिक सुखों में पांचों के विषयों के सुखों में क्षेत्रता से पढ़ना हो, तो आपके सामने छोटी सी पुस्तक है दुख और कारण और उसको पढ़िए तो उसके निवारणो परि तु पश्या ईश्वर के सुख मे विशेषता क्या है अच्छा आप जो बोलते हैं, आपको आराम करना है या समझ में नहीं आता या आराम करने होंगे स्वामी जी थक जाते हैं ना सारे जन्म समझे जाएंगे ये मतलब कोई ए, मतलब साधारण बात हैं आप सुनते बहुत अच्छे हैं जाते हो और अब इस बात तो यही सोचते कि स्वामी जी खाली का पीछा जोड़ेंगे जल्दी से जल्दी समाप्त कर रहे हो आराम करने के लिए गई तो के सो सोते मम योजना बायि आप मेरा ये <laughs> <laughs> आप केगे मया हा आरम् कु पाठ बा अब अपि आप यहां जाओ आप तो नहीं करना। ठीक है ना? <laughs> तो फिर मैं हूं, मैंने एक प्रश्न उमात्माख्य क्यात्मात्मा व्यक्ति ऊघता ने बाल औ दुखी मिश्रित मिश्रित दूसीरि हा खाय देते ये तु क्षणते है मिश्रिम दुःखविश्रिद्ध नी है योगा बहु बाणी व्यक्ति किसी वस्तु में जो दोष देखता है तो उसे दूर रहना चाहता है कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु में जो गुण देखता है तो उसको प्राप्त करना चाहता है इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति को पता लग जाए कि प्रकृति से मिलने वाला सुख क्षणिक है और सुख मिश्रित है तो विपक्ष ईश्वर से मिलने वाला सुख नित्य सुख रहते हैं तो उसकी प्रवृत्ति दूसरी बदल जाएगी वो तो अलग बात है इसका भी कहने में चर्चा नहीं हमने ये जानना है कि देखो हम सदा स्थायी सुख सुख रहित सुख को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं इसमें कोई मतभेद नहीं से परिणाम पर हम पहुंच गए कि संसार में भी उसको खड़े वो फिड़ी खड़े और उनख भिजरे गए और यदि आवेश की व्याख्या करने लगे तो लंबी व्याख्या बनेगी उसकी विशेषता बताने लगे तो बड़ी लंबे विस्तार से बताई जा सके कुछ तो मैं आपको लौकिक सुखों के भोगने जाती ईश्वरी आनन्दो भोगने निौक शोको भोगने वा व्यक्ति अपि विद्या देतार ईश्वर आनन्द क भोगने वा विद्वान् बता चा होग तो तो तो तो ये तो है तो और जो शरीर है लौक शोको भोगनेभर ईश्वरस्य आयु भोगने भगव बाता लौकिक शोको भोगने आयु बह ज उम ईश्वरकार आयु बा लौकी क्षो में रोगने के व्यक्ति इंद्रियों का काट बन जाता है मन इंद्रियों का जैसे आप चाय को नहीं छोड़ सकते ऐसा है ना कुछ दिनों में चाय <laughs> अंदर में चाय क्या नहीं हो गया रसना क्या किया हो होगा बिना मीठे की चाय बताए तो एक दिन भी नहीं फैल जाती या हो जाए नशे का अभ्यास हो जाएगा पीने से गर्मी आपकी एरिया होता है वो होता है एक डॉक्टर से हमने थे अब उनको मुझे दंत याद है उनका मत बी एक जन में बीस बार मुझे बीस कब्जा बीस कब्जा की काम फिर हमें चाहिए कि आपका कुछ बोला काम है लेकिन क्या बात है बात क्या है कि यारिदेव क्या चाहिए मैंने क्वेश्चन उठाया गुरु जी ये बताओ छोटे से छोटा नुस्खा वो भाई स्वास्थ्य का क्या उन्होंने उत्तर दिया सब लगे ब्रह्मद हीन आहार निद्रा सुहनम् का मोटे छोटो नुस्खा छोटे च छोटा उपाय आहार निद्रा ब्रह्मजे पाणि तीन नुस्के जो बताय संक्षिप्त इ गम्भीर चीजे रति का इ पालन जली जलवि विश्वास भाव अच्छा और चार है जहां तक हमने इसका गेंद किया बड़े बड़े गवेश को इसके ऊपर देखा है महात्मा गांधी जैसे इसके ऊपर देखा है उन्होंने कहा कि ये फिल्म जनी को बांटती है नींद को बात है, है। वो को मानती आप बताओ दो रचना का रचली उसकी उम्र घटेगी हैं जी हमने तो ऐसा जी ने कहा था कि जो रोगी हैं वो अपना नाम लिखा हमने वो शिक्षा सुनकर के आज बहुत अच्छी तो मैं आपको सुना रहे पकड़ पर चलो आपसे छोड़ जाइए पहली बात ईश्वर के भूख सुखा के सुखों को भोगने वाला व्यक्ति मन इंद्रियम शरीर का दास बन जाता दीदी ईश्वर की आनंद को भोगने वाला व्यक्ति मन इंद्रियम शरीर का राजा रहेगा आप बताओ राजा बनोगे या दास बनोगे इसके बाद ना, आप कहना है। नहीं बोलना में रहना स्वामि कुर्नुशासन मैले बोना कोवि वैशनाथसि सभाम परिटर् ज्यः भागम क्या पटन क्या था? स्वामी बन जाता है ईश्वर के सुख से अच्छा कितने हो गए लेकिन हम आ और सुनो लाखी आनंद विषयों का भोग करने वाला व्यक्ति झगड़ा बनता है झगड़े करता है प्रेम से टक नहीं करता और ईश्वर का है भोगने वाला झगड़े छोट प्रेम से भी रहता इच्छु सांप करता आप प्रेम इच्छु सांप से यदि दीत लेखा वैसे दिल्सि ने बाटिका अपि तु मातरनाक है सा मुले दिख्यागिका सा यदि मुह्य दिखा ताण निगली जाति का कार्य मुझसे मुझसे तो एक बात मुझे क्या बतलाई जो विषय लोगों में पड़ता है वो झगड़ा नहीं लड़ने झगड़ने वाला दिन है और ईश्वर कारण होने वाला ब्रेज रहता है जो व्यक्ति संसार के विषयों से मन को भोगता है वो पक्षपाती अन्यायकारी बनता जाता है और ईश्वर कारण होने वाला पक्षपात ही नहीं माना जाता है संसार के सुखों में पड़ा व्यक्ति सारे विश्व के प्राणी को एक दृष्टि यह नहीं देख सकता ईश्वर कांत छोड़ने वाला मनुष्य पशु पक्षी से पूरी दृष्टि नहीं देख सकता ईश्वर की उपासना करने वाला और लौकिक चीजों को खसा व्यक्ति में बहुत ही अंतर मिलेंगे आपको यह व्यक्ति में नीक और ये भूमि करने वाला भय नीक क्या कहूंगे आप लौकिक लोगों को भोगने वाला भय भी ग्रह भय युक्त और इसके इस हमको भोगने वाला भय और यह मैं जितने मकानता चला जाऊं इतनी बड़ी से बड़ी पंक्ति देखी जा सकती है कई वृक्ष भाषाते हैं इसी के अंदर ध्यान देना लौकिक सूखों को भोगने वाला विघटन पैदा करता विघटित रहना चाहता राजनीतिक में देख लोग मोटा पैसा देना और यदि ईश्वर का उपासन होगा तो संगठित रहना चाहता है अपने तनम धन को झुक देगा संगठन के लिए ईश्वर का उपासन मुझे मान चाहिए मुझे धन चाहिए मुझे गद्दी के लिए टुटाएगा चाहिए और संगठन बनाना चाहेगा संगठित रहना चाहेगा चाहे कुछ भी करना पड़ेगा और यह स्वार्थी व्यक्ति लाख भोगों में पड़ा और संगठन को बिगाड़ने की कोशिश करेगी संगठित बिल्कुल नहीं रहना चाहता का प्रभाव पदा कीभाव स्वयन्त्र पदा को आगो कोनेवाति स्वार्थि अत्यन्त शान्ति बाता जाता ईश्वर क्या तो का थे सिद्धान्त पता ईश्वर भाषा तु ईश्वरी बाके आपरि धर्म चीज हैश का जो आदेश धर्म अथवा ईश्वर का स्वदनुसार आचरण ईश्वर विरुद्ध हैश भाता कुछा तु भाना अधर्म इसलिए ऐसी मार पड़ेगी आपको सुगर बनाएगा आप करते हैं ना <laughs> आ, ये सोच रहे हो अब हमारा समय जो है एक टूर्नामेंट थोड़ी सी की है और याद रखो आज एक इसका वर्णन करते चले जाओ उत्तरी विधानों में अथा तो ब्रह्म आनंद मानसा ब्रह्म आनंद का वर्णन चलाना इसका वर्णन प्राप्त विचित्र किया तो आप समय के अनुसार विराम जी जी ध्यान रखिए जब यह शरीर जीवन तुलनात्मक आपकी प्रगतिशील होगी तो निश्चित बात है कि सब गुणों को देख करके आप दोस्तों के पक्ष को छोड़ते जाएंगे गुणों के पक्ष को लेकर जाएंगे और कामांतरण में निश्चित रूप से योग्य स्थिति को प्राप्त कर लेंगे ऐसा जानना चाहिए पर यह बातें केवल सुनने मात्र से नहीं होंगी केवल पढ़ने मात्र से नहीं होंगी लिखने मात्रा से नहीं होंगी इसके लिए तब की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है सतर्क सतत युद्ध क्षण भरी समया तु नीन्दी या तो जाएगी या फिर अपने आप अब आपी अ